भक्ति रसामृत सिंधु शीला रूप को स्वामी द्वारा विरचित अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणालिंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाल संस्थापक के द्वारा प्रथम लहरी प्रथम विभाग पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति उसमें साधना भक्ति के अधिकार साधना भक्ति के अंतर्गत विधि भक्ति और भक्ति के अधिकारी कौन है? उस विषय की चर्चा में हम हैम अंगाधनशलाक चक्षुन्मील तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोभीष्ट स्थापित येन भूतले स्वयं रूप ददाति ददावदाक वंदेअं श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून्वैषवांशाग्रतम सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधुत पिजन सहित कृष्णचैतन्यं श्रीराधापाला सह गण लिता श्री विशाखातांशकैतन्य प्रभुनंदी अद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तिद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे शिल प्रभुपा द्वारा अनुवादित भक्ति सिंधु की जो पुस्तक है उसमें पांचवा अध्याय भक्ति की शुद्धता और जो स्वयं भक्ति सिंधु है उसमें द्वितीय अध्याय है प्रथम पूर्वी विभाग का द्वितीय अध्याय साधना भक्ति उसके अंतर्गत है तो विधि भक्ति के अधिकार के विषय में चर्चा हुई तो वो विषय शुरू हुआ था तत्र अधिकारी और वहां पे अधिकार बताया कि जो भुक्ति मुक्ति को अपना लक्ष्य नहीं बनाए हुए हैं, अभी तो केवल भगवान को संतुष्ट करना शुद्ध भक्ति को ही लक्ष्य बनाए हुए है और जिसकी इस लक्ष्य में श्रद्धा है तो वो भक्ति के अधिकारी है भक्ति में भक्ति की क्रियाएं करने के लिए विधि भक्ति करने के लिए और लोग भी आते हैं जो चार प्रकार के बताए हैं भगवत गीता में आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी और, और ज्ञानी किंतु वो लोग विधि भक्ति में प्रवेश नहीं करते हैं भक्ति के कार्य करते हुए भी क्योंकि जब तक वो अपनी अन्य अभिलाषा छोड़ेंगे नहीं अर्थात भौतिक भोग की या मोक्ष की अभिलाषा तब तक वो विधि भक्ति में प्रवेश नहीं गिना जाएगा उनका तो वो लोग जब ये छोड़ देते हैं भक्तों के संग के कारण समझ करके इसको वो छोड़ देते हैं तो उनकी फिर विधि भक्ति में उनका प्रवेश हो जाता है और इसके लिए विधि इस प्रकार की भक्ति जो है शास्त्रों में भर भर के दी हुई है और इसलिए हमें भक्ति और मुक्ति की स्पृह नहीं करनी चाहिए क्योंकि तब तक भक्ति में प्रवेश नहीं है वास्तविक भक्ति में प्रवेश नहीं है तो ये श्लोक उदृत करते हैं ये ये श्लोक बताते हैं रूप गोस्वामी और फिर इस श्लोक के आधार पे लगभग आने वाले दूसरे चालीस श्लोक तक मी भक्ति और मुक्ति भक्ति में नहीं होनी चाहिए इस विषय के प्रमाण दे रहे हैं सभी शास्त्रों से भागवतम हम के हरेक स्कंध से कुछ कुछ प्रमाण लेकर के आए जैसे हमने देखा फिर पद्म पुराण से फिर पंचरात्र में है हिष् पंचरात्र नारद पंचरात्र इत्यादि सभी जगह से प्रमाण ला करके स्थापित किया कि भक्ति तो भक्ति और मुक्ति से अछूती होती है और इसी प्रकार की भक्ति करनी चाहिए अभी वापस उसी विषय के ऊपर आते हैं। भक्ति के अधिकारी कौन है जो भुक्ति मुक्ति की नहीं है ये सब बता ये सब तो बता दिया और जो साधन अवसमलब जो सिद्ध नहीं हो चुके अभी ऐसे व्यक्ति भक्ति के अधिकारी जिसका भगवान से आसक्ति बहुत ही प्रगाढ़ नहीं हो गई है जिसकी और भौतिक जगत से विरक्ति की भी बहुत नहीं है तो ऐसा व्यक्ति भक्ति का अधिकारी है मतलब विधि भक्ति का अधिकारी है तो अभी उसमें आगे प्रश्न उठाते हैं कि इसमें कोई वर्ण का विचार है कि नहीं है आपने व्यक्ति के विचार तो बता दिए व्यक्ति की योग्यताएं तो बताइए भक्ति में प्रवेश करने के लिए लेकिन मान लो कि आप जिस प्रकार के व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो वो ब्राह्मण वर्ण में, में है कि क्षत्रिय में है कि वैश्य में है तब तक तो ठीक है क्या वो शूद्र है तो भी इस प्रकार की यदि उसकी योग्यता यहाँ तक है तो क्या शूद्र भी भक्ति में प्रवेश कर सकता है क्या शूद्र से बाहर जो अंत्य जो है चांडाल है व्याध है कीरा कहु तो आंध्र ये सब लोग क्या ये सब लोग यदि भक्ति मुखी की इच्छा छोड़ देते हैं और केवल भगवान को ही लक्ष्य बनाते हैं तो क्या ये लोग भी विधि भक्ति में क्या प्रवेश कर सकते हैं ये प्रश्न उठाते हैं क्योंकि विधि भक्ति में कई विधिया ऐसी भी आएगी जो सामान्य रूप से इन लोगों के लिए वर्जित रहती है तो इसलिए ये प्रश्न उठाते हैं यहाँ पे कि क्या ये हर व्यक्ति का ही अधिकार है।, है तो कर सकते हैं कि इसमें कोई और आश्रम का विचार है तो ये प्रश्न उठाते शास्त्रता शूयते भक्तों नृमात्र से अधिकारिता सर्वाधिकारिता माघ संसा जता यथ दृष्टांकिता हरि भक्ति निपम प्रति यथा पाद में सर्वे अधिकारी नी अत्र हरिभक्तौ यथा नृपा तो रूप स्वामी बताते कि नहीं शास्त्र से हम सुनते हैं कि भक्ति में शास्त्र शूयते है शास्त्र से हम सुनते हैं भक्त निमात्र से कि भक्ति में हरेक मनुष्य मात्र का अधिकार है सर्व अधिकारी काम माघ स्नान के गुणवत्ता है जिस प्रकार से शास्त्र में माघ मास में जो स्नान करना होता है नदी में गंगा में या पवित्र नदी में तो वो स्नान कौन कौन कर सकता है तो सर्व सर्वाधिकारी काम तो जैसे शास्त्र में सुनते हैं कि माघ मास में कोई भी व्यक्ति कोई भी वर्ण आश्रम का हो या उससे बाहर हो स्त्री हो पुरुष हो लो, सब लोग माघ कर सकते हैं माघ महीना मतलब जनवरी के आसपास तो सबका अधिकार है उसमें उसी प्रकार से भक्ति में हर एक मनुष्य मात्र का अधिकार है हरि दृष्टान हरिभक्ति तो यहाँ पे शिला प्रभुपा अभी शुरू करते हैं अभी तक शिला रूप गोस्वामी ने व्यापक रूप से दिए गए निर्देशों का सार इस प्रकार से है जब तक मनुष्य की प्रवृत्ति सांसारिकता की ओर रहती है अथवा वो आध्यात्मिक तेज से एकाकार होने का इच्छुक रहता है भक्ति और मुक्ति सही तब तक वह शुद्ध भक्ति के प्रवेश प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकता इसके आगे रूप गोस्वामी का कथन है कि भक्ति सारी भौतिक धारणाओं से ऊपर है और यह किसी देश वर्ग समाज या परिस्थिति विशेष तक सीमित नहीं है श्रीमद भागवत में भक्ति को दिव्य एवं अहितु कहा गया है भक्ति किसी लाभ की आशा के बिना की जाती है और इसे कोई भी भौतिक परिस्थिति रोक नहीं पाती यह भेदभाव से रहित होकर है और जीवों की स्वाभाविक वृद्धि है मध्य युग में चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद नित्यानंद प्रभु के तिरोधान के पश्चात पुरोहितों का एक वर्ग अपने को नित्यानंद के वंश कहकर गोस्वामी कहने कहलाने लगा उन्होंने यह भी दावा किया कि भक्ति का अभ्यास तथा उसका प्रचार करके उनके विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित उन्होंने यह भी दावा किया कि भक्ति का अभ्यास उसका प्रचार उनके विशिष्ट वर्ग तक सीमित है जिसे नित्यानंद वंश कहा जाता है इस तरह कुछ काल तक वे अपनी कृत्रिम शक्ति बनाए रहे तभी गौरिया वैष्णव संप्रदाय के सशक्त आचार्य शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके इस विचार को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया कुछ काल तक घोर संघर्ष चलता रहा किंतु इसे सफलता मिली और अब यह भली बात स्थापित हो चुका है कि भक्ति किसी वर्ग के लोगों तक तक ही सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है और पहले से उच्च वर्ग ब्राह्मण के पद पर प्रतिष्ठित है इस तरह से भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने इस आंदोलन के लिए जो संघर्ष किया वह सफल हुआ प्रतिष्ठा के बल पर ही आज विश्व के किसी भाग का व्यक्ति गौरीय वैष्णव बन सकता है एक शुद्ध वैष्णव दिव्य पद को प्राप्त रहता है अतएव उसे जगत की सर्वोच्च योग्यता अर्थात स्वतः गुण पद पहले से प्राप्त रहता है पाश्चात्य जगत में हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमारे गुरु महाराज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के उपरुक्त सिद्धांत पर आधारित है उनके प्रमाण पर ही हम पाश्चात देशों के सभी वर्गों से सदस्य बना रहे हैं तथा कभी ब्राह्मणों का दावा है कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुआ वह जन उदाहरण नहीं कर सकता और उच्च कोटि का वैष्णव नहीं बन सकता किंतु हम इस सिद्धांत को नहीं मानते क्योंकि इसका समर्थन न तो रूप गोस्वामी करते हैं न ही विविध शास्त्र कि हर व्यक्ति को भक्ति ग्रहण करने और कृष्णा भावना भवित होने का जन्म अधिकार है उन्होंने अनेक शास्त्रों से कई साक्ष्य दिए हैं और उन्होंने पद्म पुराण से एक विशिष्ट उद्धरण दिया है जिसमें वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से कहते हैं हे राजन, हर व्यक्ति को भक्ति करने का उसी तरह अधिकार है जिस तरह माघ मास दिसंबर जनवरी में प्रातः काल स्नान करने का अधिकार पुराण के काशी खंड में और भी बताया गया है जिसमें कहा गया है कि नामक देश में नामकों से भी नीच माने जाने वाले निम्न जाति के लोगों को भी भक्ति के वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया जाता है जब वे अपने शरीर पर तिलक धारण करके तथा तो अपने हाथों एवं गले में कंटी माला पहनकर ठीक से वस्त्र भूश, वस्त्राभूषित होते हैं तो वे वैकुंठ लोक से आय प्रतीत होते हैं वस्तुतः वे सुंदर लगते हैं हैं। कि सामान्य ब्राह्मणों को करते हैं। ये श्लोक है काशी खंड में अंत्ये शख चक्रांक धारिण संाप्य वैष्णवीन दीक्षा दीक्षिता इस तरह वैष्णव स्वतः ब्राह्मण बन जाता है इसी विचार का समर्थन सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तक विलास में किया है यह पुस्तक वैष्णव मार्गदर्शिका है उसमें उनका कथन है कि जो भी व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय में विधिवत दीक्षित हो जाता है वह निश्चित रूप से ब्राह्मण बन जाता है जिस तरह कांका नामक धातु पारे के साथ मिलकर स्वर्ण में बदल जाती है आचार्युक्त मार्गदर्शन में प्रामाणिक गुरु किसी भी व्यक्ति को वैष्णव संप्रदाय में बदल सकता है जिससे वह अपने आप ब्राह्मण के पद को प्राप्त कर लेता है। है, किंतु गोस्वामी सावधान करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु द्वारा विधिवत दीक्षित होता है, तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि ऐसी दीक्षा स्वीकार करने मात्र से उसका काम पूरा हो गया इतने पर भी उसे सावधानी के साथ विधि विधानों का पालन करना होगा यदि गुरु मान लेने दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं करता तो वह पुनः च्युत हो जाता है मनुष्य को यह रखने के के लिए सचेत रहना चाहिए कि वह कृष्ण दिव्य शरीर का अंश है अतएव यह उसका कर्तव्य है कि अंश होने से वह संपूर्ण अंश होने से वह पूर्ण की अर्थात कृष्ण की सेवा करें यदि हम कृष्ण की सेवा नहीं करते तो हम पुनः च्युत होते हैं दूसरे शब्दों में दीक्षित होने मात्र से ही कोई ब्राह्मण के उच्च पद को प्राप्त नहीं होता उसे अपने कर्तव्य निभाने होते हैं और दृढ़तापूर्वक विधानों का पालन करना होता है तो यहाँ पे नर मात्र का अधिकार है भक्ति है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं केवल ब्राह्मण लोग भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं या तो नीच वर्ण लोग नहीं कर सकते भक्ति नहीं कर सकते हैं ऐसे ऐसे कथन सुनने को मिलते हैं पहले बहुत मिलते थे तो यहाँ पे रूप गोस्वामी और शास्त्र का कथन है कि सभी लोग भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं और इतना ही नहीं भक्ति में वैष्णवी दीक्षा जो ले लेते हैं और विधि विधानों का पालन करते हैं तो वे ब्राह्मण से भी उच्च पद पर स्थापित हो जाते हैं वो स्वतः ब्राह्मण तो बन जाते क्योंकि सत्व गुण वैष्णव बनने से सत्व गुण आ जाता है तो इसलिए वो ब्राह्मण भी बन जाते हैं ब्राह्मण से ऊपर गिने जाते हैं वैष्णव तो इस तरह से अः कोई एक आ, अरे कृष्ण रोज आज समय जाए क्या तो पावर रोज आज समय जाए पे तो वार दबाई न जाए तो हरि हरिभक्त विलास में बताया है कि कोई जब वैष्णव बनता है तो दीक्षा विधान से वो द्विज सेना द्विजत्व जाए थे नाम दीक्षा के विधान से उसमें द्विजत्व उत्पन्न हो जाता है इस तरह से वो ब्राह्मण कहलाने के लायक बन जाता है किंतु तो सावधान करते हैं दीक्षा लेने मात्र से कोई द्विज नहीं बन जाता है। उसको विधि विधानों का पालन कठोरता से करना होगा तब जाकर प्राप्त होगी तो द्विज बन सकते हैं। श्री गोस्वामी यह भी कहते हैं कि नियमित रूप से भक्ति करते रहने पर च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता किंतु यदि परिस्थितिवश पतन हो जाए तो वैष्णव को प्रायश्चित नहीं करना होता यदि कोई व्यक्ति भक्ति सिद्धांतों से च्युत होता है तो उसे शुद्धता शुद्धि के लिए प्रायश्चित नहीं करना होता उसे भक्ति के नियमों का ही पालन करना होता है और उसके पुनः स्थापन के लिए इतना ही पर्याप्त है वैष्णव संप्रदाय का यही रहस्य है अच्छा अनुष्ठान दोशो भक्ति अंगा प्रजायते न अकरणादेश भक्ति के निषिदाचार तो दैवात प्रायश्चित नौचित वैष्णवशास्त्राण रह तद विद मत कि निषिदाचार में यदि दैवात मतलब दैव के प्रभाव से कि परिस्थितिवश यदि कोई वैष्णव दीक्षा प्राप्त व्यक्ति निश्चित आचार में पड़ जाता है कुछ पाप कर लेता है तो उसको प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है वो अपना जो कार्य है भक्ति का वो कर, रख सकता है जैसे जैसे करना है वैसे ही करता रहे तो उसी से उसका प्रायश्चित हो गया उसमें अलग से प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं उसका, उस कार्य उस पाप कार्य के फल को खत्म करने के लिए तो ये वैष्णव शास्त्रों का रहस्य है और उनको जानने वाले लोगों का मत है वैष्णव शास्त्रों को जानने वाले लोगों का मत पूछ सकते अभी यहाँ पे प्रश्न है यदि नर मात्र का अधिकार है जन्म से अधिकार है हर एक व्यक्ति का भक्ति करने के लिए तो फिर भक्ति की जब दीक्षा देते है वैष्णवी दीक्षा तो उसमें क्यों ये कहा गया है कि द्विजता प्राप्त होती है द्विजत्व प्राप्त होता है जिसकी क्या जरूरत है नर है द्विज उसमें क्या समस्या सबको तो अधिकार है भक्ति करने का तो वहां पे विषय आता है कि भगवान की सेवा जो करनी है उसके विधि विधानों में द्विज होना अनिवार्य है बिना द्विज हुए कोई अष्टविजय का पूजन नहीं कर सकता इसलिए द्विजत्व अनिवार्य है तो इसलिए प्रश्न उठाते हैं लोग कि द्विजत्व तो अनिवार्य है आप बोलते हैं नरमात्र का अधिकार है लेकिन हम शास्त्रों में और पर सुनते हैं श्रवनम तो अर्चनम है और ऐसी कुछ जो क्रियाएं हैं उसमें तो द्विजत्व आवश्यक है हाँ हम ये कहते हैं कि आप कीर्तन करो उसमें कोई भी कर सकता है उसमें कहीं शास्त्र में नहीं पाया जाता है लेकिन अर्चन करना है तो तो द्विजत्व आवश्यक है भगवान की अर्चविग्रह का पूजन करना है शालुग्राम का पूजन करना है तो बिना द्विजत्व कोई कैसे पूजन कर सकता है यदि आप द्विज नहीं है तो आप पूजन नहीं कर सकते निश्चित है तो इसका उत्तर देते हुए अनेक शास्त्रों से हमारे आचार्य स्थापित करते हैं कि कोई वैष्णव दीक्षा प्राप्त करने पर ही द्विजत्व को प्राप्त कर लेता है उसके कारण वो अर्चा विग्रह की सेवा में लग सकता है उसकी अर्हता आ जाती है अर्जा की सेवा करने की तो इसलिए वो वस्तु आती है कि तथा दीक्षा लिखा लेना द्विजत्व जायते परिणाम और यदि दीक्षा विधान नहीं है यह भी स्थापित करता यदि दीक्षा विधान नहीं है और सामान्य रूप से केवल उपनयन संस्कार लेने मात्र से तो वो सेवा नहीं कर सकता आर्चा विग्रह की उसको वैष्णव दीक्षा लेनी ही पड़ेगी इसलिए माधवेन्द्रपुरी ने जब ब्राह्मणों को लगाया मंदिर में सेवा करने के तो उसके पहले उनकी वैष्णव दीक्षा की वो सब उपनयन संस्कार हुआ था उन फिर भी उनको वैष्णव दीक्षा दी कि जिससे आगे जाकर के तो वो जा करके भगवान की तो इसको तृतीय जन्म कहते हैं तीन जन्म होते हैं पहला जन्म माता पिता से दूसरा उपनयन संस्कार से और तीसरा पांच रात्रि की दीक्षा या तो वैदिक दीक्षा से याज्ञिक दीक्षा से तो तीन जन्म होने के बाद कोई कर सकता है तो अभी जिसको तीसरा जन्म प्राप्त हुआ तो दूसरा तो ऑलरेडी हो ही गया है तो समझ जाना है हमारे यहाँ उल्टा इसलिए होता है कि तीसरा जन्म ही मिलता है तो उसमें दूसरा इन्वॉल्व जो दूसरी दीक्षा बोलते हैं वो में तीसरा जन्म है पांच रात्रि का दीक्षा है हरिनाम विशेषण और पांच रात्रि की दीक्षा एक वो तो केवल दो चरण में दी जाती है वो अलग वस्तु नहीं है पांच संस्कार होते हैं किसी को भी दीक्षा देने में जो पांचरात्रि की दीक्षा दे उसमें पांच संस्कार होते हैं नाम मंत्र याग याग संस्कार होने से आपकी पांचरात्रि की दीक्षा पूरी हुई उसमें तीसरा संस्कार नाम संस्कार है जिसमें आपको एक आध्यात्मिक नाम दिया जाता है तो हरिनाम दीक्षा जो हमको प्राप्त होती है उस समय यह आध्यात्मिक नाम दिया जाता है पहले तीन संस्कार यहाँ पर समाप्त होते हैं और उसके बाद थोड़े समय बाद दूसरे दो संस्कार मंत्र और याग्ञ संस्कार देते याग्ञ संस्कार प्राप्त होने पर आप अर्द विग्रह का पूजन कर सकते हैं तो ये याग्ञ संस्कार भी उस समय होता है तो ये एक ही दीक्षा है ये पूरी की पूरी एक दीक्षा है वो तीसरा जन्म है दूसरा जन्म नहीं दूसरा तो जब तीसरा जन्म प्राप्त हुआ तो दूसरा जन्म उसमें निहित है दूसरा जन्म उसमें ऑलरेडी नहीं है मतलब द्विजत्व तो आ ही गया द्विजत्व तो प्राप्त हो गया उसमें वैष्णवी दीक्षा में इसलिए वैष्णवी दीक्षा में द्विजत्व तो प्राप्त होने पर स्त्री और शुद्र भी भगवान की पूजा कर सकते हैं शालग्रह पूजा भी कर सकते हैं ये उनका अधिकार है अधिकार है मतलब यहाँ पे भक्त नहीं समझना है अधिकार है मतलब उनको अनुमति है अधिकार का अर्थ पे अनुमति होता है हम सामान्य रूप से अधिकार है तो मेरा अधिकार है हमारी मांगे पूरी करो यही समझते हैं शब्द का अर्थ नहीं है वो तो संस्कृत में और जो ट्रेडिशनल सिस्टम अधिकार दिया था अनुमति हो सकता है कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से योग्य है गुरु बनने के लिए भी या तो सन्यासी बनने के लिए भी या तो अर्थ विग्रह का पूजन करने के लिए पूरी तरह से योग्य है फिर भी यदि उनको अनुमति नहीं मिलती है तो उनका अधिकार नहीं है पूजा करने का श्रीलंगम में जो श्रीलंगम रंगनाथ स्वामिकट धाम तो वहां के जो मुख्य अर्चक है चीफ पूजारी कौन है मुरलीधर भटक जो चैतन्य महापुरुष जब श्रीरंगम गए तो एक ब्राह्मण के घर पे चार मास रुके ब्राह्मण वेंकट भट्ट वेंकट भट्ट के जो भाई हैं, उनके खानदान में जो आते हैं ये मुरलीधर भट्ट तो वहां पे चैतन जहाँ पे गोपाल भट्ट गोस्वामी भी जन्म लिए थे वो वही वही कुल समझिए तो वहां पे गोपाल भट्ट गोस्वामी भी जन्म हैं। और चैतने महाप्रभु से मिले भी थे तो वहां पे गोपाल भट्ट गोस्वामी पूजा भी करते थे अपने विग्रह की तो अभी भी वहां पे है वो विग्रह तो जगन्नाथ मंदिर है उसके सामने जो तो जगन्नाथ को चेतन चैतन्य ने अपने हाथों से काब किया था। तो की थी। तो वो मंदिर की पूजा करते हैं यहाँ मंदिर में मुरलीधर भट्टर भी पूजा करते है कभी तो मुरलीधर भट्टर जो जिस लाइनियत में चले आ रहे हैं तो वो श्रीरंगम के प्रधान अर्चक है श्री रंगम जो रंगनाथ है उनके प्रधान अर्चक है चीफ हेड पुजारी है, है कितना बड़ा धाम है कितना बड़ा मंदिर उसके हेड पुजारी है वो तो हम जब उनसे मिले तो बताएं अधिकार की बात अधिकार का अर्थ क्या है अधिकार का अर्थ अनुमति वो बोले मैं इतना बड़ा हेड पुजारी हूँ लेकिन अभी मेरी बारी नहीं है रंगनाथ की पूजा करने की जिस ब्राह्मण की बारी है वो जाकर के पूजा करेगा तो मुझे अधिकार नहीं है अभी जाके पूजा करने का मैं नहीं कह सकता अभी मुझे पूजा करनी है तो मुझे पूजा करने दो मैं हेड पुजारी हूं तब भी मेरा अधिकार नहीं है तो ये है अधिकार की बात मैं योग्य हो सकता हूँ अनुमति नहीं है तो ऐसे स्त्री और शुद्र को भी द्विजत्व प्राप्त होने के कारण अनुमति प्राप्त है आ, शालग्राम पूजा या पूजा करने की और शिला प्रभुपाद ने इसके साथ ब्रह्म गायत्री भी दे दी तो वो सबको देनी जरूरी नहीं है ये भौतिक वाली दीक्षा है ये भौतिक वर्ण का सूचक है भक्ति भक्तिशंश सरस्वती ठाकुर भी ब्रह्म गायत्री देते थे और ये धागा देते थे ये धागा और ब्रह्म गायत्री यह भौतिक उसका सूचक है भौतिक वर्ण में उसकी का स्थिति का तो वो भी साथ ही में दे देते दे थे, थे। क्योंकि जो त्रिजा है वो द्विजा तो हो ही गए उस तरह से लेकर के जिनके वो भौतिक रूप से वो लक्षण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के तो उनको वो प्राप्त होता है तो क्योंकि शिल शुरुआत में तो जो, जो इसको स्थापित किए तो मुख्य रूप से ब्राह्मण ही स्थापित कर रहे थे इसलिए सबको ब्रह्म गायत्री के साथ पंचरात्रि का मंत्र सब दे देते दे थे बाद में शिला प्रभुपात बोले अभी हम वर्णाश्रम स्थापित कर रहे हैं तो धीरे धीरे जो ब्राह्मण दीक्षा है ब्रह्म गायत्री वो केवल जो योग्य है उनके लिए भौतिक रूप से मतलब जिनके ब्राह्मण के गुण है, है उनके लिए और बाकी सबको दूसरी दीक्षा इस प्रकार से मिल सकती है पांच रात्रि तो की उस प्रकार से तो इसलिए यहाँ पे वो चीज लेके आनी पड़ रही है कि द्विजत्वम जायते निर्णाम क्योंकि नहीं तो वो पूजा नहीं कर सकते सब ब्राह्मण लोग इसका विरोध करते थे कि आप स्त्रियों को और शूद्र को कैसे दे सकते हैं शालुग्राम शिला पूजा करने के लिए ये नहीं ये तो शास्त्र विरुद्ध हो गया ऐसा कहते थे समाधान हो गया ओनली डी टीवर्शिप नहीं है डीटी वर्शिप बहुत बड़ी वस्तु है वो केवल पहले तो इसके आधार पे ही पूरा समाज चलता था बिना जो ये पूरी दीक्षा का विधान है हमारे संप्रदाय में यहाँ पे वो अर्चा विग्रह के पूजन के लिए ही तो है बाकी तो हरि नाम को कोई दीक्षा की जरूरत नहीं है जो पूरे पंच संस्कार प्राप्त होते हैं हमको वो अर्चा विग्रह के पूजन के लिए है अर्चन की पद्धति मुख्य नहीं है लेकिन फिर भी वो है पंद्रह एक सौ आठ चेतन चरितमित मध्यलीला पंद्रहवा अध्यय एक सौ श्लोक उसका तात्पर्य पूरा पढ़ लीजिए उसमें श्ल रूप विस्तार से बताते हैं जीव गोस्वामी को कोट करके और जीव गोस्वामी ने इसके ऊपर बहुत विवेचन किया है कि बहुत महत्वपूर्ण है की पूजा हालांकि हरि नाम अकेला हमको भगवतधाम लेके जा सकता है लेकिन हम हरिनाम को पकड़ते नहीं है इसलिए तो हरिनाम को इसके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है इसलिए बिना अर्थविग्रह के पूजन को आगे नहीं बढ़ पाता है इसलिए अनिवार्य बना कर बना के दिया है हमको कि ये तो करना ही है प्रेजेंस तो अभी नहीं कर पा रहे हैं इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका महत्व नहीं रहा काफी चीज हम पहले नहीं कर पा रहे जब भी कर पा रहे हैं हाँ इनका क्वेश्चन है कि अभी हमारी कम्युनिटीज़ में तो हम सब दीक्षा लिए लेकिन कोई घर में तो शालिग्राम पूजा या ऐसा कुछ करता नहीं है तो मतलब क्या है इस दीक्षा का तो मेरा उत्तर है कि अभी नहीं कर पा रहे इसका ये नहीं है कि जीव गोस्तम इसको नहीं चाहते हैं यहाँ हमारे आचार्य गण ने नहीं बताया उसका तो तो ये है कि हमारी जिम्मेदारी है कि धीरे धीरे हम उस स्तर पर आए क्योंकि इसीलिए दीक्षा प्राप्त हो रही है तो जो भी उसके समस्याएं हैं बीच में उसको हटा करके धीरे धीरे वहां पर आना पड़ेगा तब हमारी भक्ति में ज्यादा प्रगति हो पाएगी अच्छे से अभी हम इनडायरेक्टली तो भाग ले ही रहे अर्थाविग्रह के पूजन में जैसे मंदिर जाना और वहां पर अलग अलग प्रकार से सेवा करना जो भाग बिना विजो हुए भी कोई भी ले सकता है उतने हद तक ले रहे हैं तो वो लाभ प्राप्त हो रहा है लेकिन स्वयं जो अर्चविग्रह का पूजन करना वो भी एक अनिवार्य अंग है आप ने पढ़ेंगे तो तात्पर्य में शिलूप कई बार लिखते हैं कि हमारे यहाँ शालिग्राम पूजा हरेक घर में होनी चाहिए हर एक गृहस्थ को शालिग्राम पूजा करनी चाहिए या तो डीटी टी वर्षिप होना चाहिए गृहस्थ के लिए मुख्य रूप से है अर्च का पूजन तो होना चाहिए घर में ये सब विधान है हम्मी चेतन महापुरुष जब सब जगह पे गए तो ऑलरेडी बहुत जगह पे ड्यूटी वीप चल रही थी वो समाज में तो हर एक के घर में ड्यूटीज होती थी अभी हमारे हर एक घर में टीवी होता है इतना भेद है केवल केवल शूद्र और लोग नहीं करते थे तो वो बाकी लोग की सेवा कर करके आगे बढ़ते थे और चैतन्य महाप्रभु बताया कि उन लोगों को भी ये सब का अधिकार है तो वो चीजें तो आई थी उसमें भी और फिर शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर खुद भी प्रमोट करते थे कि वैष्णव के घर में अर्विग्रह हो और विशेष रूप से शिला प्रभुपाद इसको बहुत प्रमोट किए हैं फिर हम्म अनिवार्य है किसी भी कारण से हो हम क्या सोचते हैं केवल सपोर्ट के लिए बताया गया इसलिए इतना महत्व नहीं उसको ध्यान नहीं देना है ये हमारी क्या बोलते हैं सोच में खोट है हम सोचते वर्णाश्रम सपोर्ट के लिए इसलिए वर्णाश्रम की जरूरत नहीं है खाना खाने की जरूरत है हरिनाम ही सब कुछ है ना तो खाने की जरूरत है खाना तो सपोर्ट के लिए है लेकिन उसमें कितना घुसना पड़ता है तब जाकर के सही सपोर्ट मिलता है तो ये सब वस्तु अनिवार्य है अन्यथा ये सब हम पूरा भक्ति समृत सिंधु जो है विधि भक्ति जो विधि भक्ति की बात आई है इसमें तो इसमें जो मेजर पोर्शन है जो मुख्य भाग है ज्यादातर भाग है वो विधिवर्षिप का है पूरी हरिभक्ति विलास ले लीजिए उसमें जो मेजर भाग है वो ये है कैसे अर्चन करना है अर्चन की नित्यता अर्चन का महत्व तो उसका एक भाग है जीवन में प्रश्न है की चैतन्य महाप्रभु पांच सौ वर्ष पूर्व थे तो डी इन प्लेस था मतलब ऑलरेडी चल रही थी इसलिए बहुत बोलने की जरूरत नहीं पड़ी हाँ ऐसा समझ सकते हैं लोगों को अपना कर्तव्य भी पता था वर्णाश्रम भी ठीक से थोड़ा बहुत चल रहा था और मुख्य उस उत्तम हरिनाम को एम्फोसाइज करना था की ये कलयुग का युग धर्म है शालग्राम पूजा तो सब करते ही है मान लो कि उस समय कोई इसको समझ करके फिर बाकी सब कुछ छोड़ने लगते तो चैतन्य महाप्रभु को बोलना पड़ता और चैतन्य महाप्रभु को जो हमको समझना है ये एक महत्वपूर्ण तो बात है जो पहले भी आ चुकी है हम चैतन्य महाप्रभु को अपने हिसाब से नहीं समझ सकते अर्थात उनकी लीलाए सुनी वो क्या करते हैं सुना और उससे वो क्या कहना चाहते थे तो उनके हृदय की इच्छा क्या थी वो समझने का प्रयास स्वयं किया चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को सोपा था सनातन गोस्वामी को सोपा था मेरे जो हृदय की इच्छा है वो आप लोग स्थापित करो चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं दो महीने तक दशाश्वर में ये वाराणसी में तारे शिक्षा लो सब वैष्णवेरा धर्म भागवत आदि शास्त्र जतो गुड उनको सिखाया सब वैष्णव का धर्म क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है भागवत आदि शास्त्र का जो भी गुण मर्मा है वो सिखाया तो वो शिक्षा मध्य लीला में आती है हाँ सनातन गोस्वामी को जो भी वो, वो शिक्षा तो मध्य लीला में वो शिक्षा है जब आप पढ़ेंगे तो पूरी हरि भक्ति विलास है उसमें पूरी हरि भक्ति विलास का कंटेंट पेज समझ लीजिए फिर ये बताओ उसके, बता उसके, उसके, बता उसके बाद ये बताओ उसके बाद ये बताओ उसके बाद आप ये बताओ उसके बाद ये करना है फिर उसके बाद ये करना है उसी सिक्वेंस में सनातन गोस्वामी हरि हरिभक्ति विलास लिखे पूरी। तो देख सकते हैं कि हम देख सारे तो साउथ इंडिया गए वो तो केवल सबको हरि नाम का ही कह रहे थे केवल हरि नाम का ही कह रहे थे बस यही कह रहे थे तो का इतना महत्व नहीं होगा लेकिन जब चैतन्य महाप्रु बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी को सबके लिए आप ये बताओ ये होना चाहिए ये होना चाहिए तो उसमें तो ये सबका वर्णन है ऐसे रूप गोस्वामी को शिक्षा दी है रूप गोस्वामी भक्ति है शामिल भक्ति सिंधु में इसका वर्णन है और वो वर्णन करने से पहले ही बता देते हैं कि इसका जो विस्तार में वर्णन है हरि भक्ति विलास में मैं तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ तो इस तरह से हम समझ सकते हैं बहुत अनिवार्य अंग है जो अर्च विग्रह का पूजन है वो भक्ति साधना में यदि हम केवल और केवल हरिनाम करके अपना चौबीस घंटा निकाल सकते थे इस प्रकार से साधना कर सकते थे तो शायद हमारे लिए आवश्यक नहीं था लेकिन यदि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं तो जितने घंटे बचे उसमें हम क्या करने वाले हैं वो प्रश्न उठेगा ना यदि हरिनाम में केवल हम बोला लेकिन ये वो केवल नहीं हो रहा है जो घंटे बच गए उसमें हम क्या करेंगे बचे बहुत घंटे बचे तो उसमें फिर और कुछ भी होना चाहिए ना अन्य था तो सब गलत गलत जगह पे जाएगी तो इसलिए अर्चाविकर का पूजन है पूरा उसमें बहुत सारी इंद्रिया लगती है मन लगता है इतने से भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं केवल अष्टविग्रह का पूजन और हरि नाम से यदि पूरा चौबीस घंटा निकल जाता और कोई चिंता नहीं करनी थी तो भी ठीक है उतने में चल जाता लेकिन लोगों को तो अपना शरीर भी पालन करना है उसके लिए धन भी जमा करना है सोशल अरेंजमेंट भी चाहिए विवाह भी करना है ये भी करना है ऐसा करके बहुत सारी चीजें करनी है उनको तो उसके लिए फिर वर्णाश्रम की भी व्यवस्था चाहिए क्योंकि अर्चा विग्रह का पूजन मान लो तीन घंटा रोज कर पाए वो तीन घंटा टेंटिंग कर पाए घंटा लग पाए बाकी के नौ घंटे दस घंटे तो बाकी ही है उसका क्या करेंगे तो ठीक है अभी आपको ये भी चीजें चाहिए तो अभी इसमें लगो नहीं तो वही समय वापस गलत कार्यों में लगाएंगे और उसके कारण पतन होगा तो इसके पूरा नियोजन है कि कैसे हमारी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा करके इसको विस्मरण नहीं करने दे भगवान का यह व्यवस्था वर्णाश्रम व्यवस्था है जो सर्व विधि निषेध या शूर एक ही यदि केवल हरि नाम होता तो सर्व विधि निषेध की बात ही नहीं करनी पड़ती केवल हरि नाम करते रहो ये हो जाता इन सभी विधि निषेध इसलिए है नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए क्या अर्चविग्रह का पूजन अनिवार्य है तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी किसको बनना चाहिए उसका अधिकार किसका है उसके अनुसार भी समझ में आ सकता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी आज जो कलयुग में हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से प्रचारक गण को होना चाहिए उनके लिए अर्च विग्रह का पूजन अनिवार्य नहीं है यदि वो प्रचार की सेवा में सही पूरी तरह से लग पाते हैं, लेकिन उनके लिए अर्चा का पूजन निश्चित भी नहीं है और अनुमोदित है कि वो अर्च का पूजन सीखे और करें, क्योंकि प्रचार कर रहे हैं तो जिनको प्रचार कर रहे हैं उनको आचरण करके भी दिखाना होगा इसलिए नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी अर्च का पूजन करे ये अनुमोदित है और अच्छा है उसी प्रकार से सन्यासी गण उनको भी अर्थविग्रह का पूजन अनिवार्य नहीं है लेकिन उनके लिए भी निषि नहीं है और उनको ऐसे कार्य नहीं छोड़ने चाहिए अनुमोदित है कि वो करें, इस तरह से किंतु जो सही से शास्त्र नहीं जानते हैं ऐसे स्मार्त ब्राह्मण लोग कहते हैं कि ये सन्यासी लोग तो कैसे अर्थविग्रह का पूजन कर सकते हैं कैसे उस, उसके लिए खाना बना सकते हैं ये संभव नहीं है भोग नहीं बना सकती उनके पास तो अग्नि ही नहीं होती है तो उनको तो उनने तो सब काम छोड़ दिए हैं सब कर्म छोड़ दिए हैं तो इस विषय में वो गलत बात है भगवत गीता में भगवान कहते हैं यज्ञ दान तपक क्रिया न त्याज्या यज्ञ दान तपक क्रिया पावनि मनीषण ये क्रिया त्याज्य नहीं है प्रभुपात तात्पर्य लिखते हैं कि सन्यासी भी उन क्रियाओं को कंटिन्यू रखते हैं वो अपने लिए पकाना छोड़ देते हैं किंतु भगवान के भोग के लिए एक मात्रा वो पकाते हैं गुरु महाराज ने जो पंच रात्रि का दीक्षा दी है उसका पर्पस क्या है उसका हेतु क्या है तो जो दीक्षा विधि पूरी है इस कौन में जो शिल्प दे रहे हैं तो उसका मुख्य हेतु अर्चन मार्ग में प्रवेश है और उसकी जो शुरुआत है वो शरणागति का फॉर्मलाइजेशन है फॉर्मल रूप से औपचारिक रूप से शरणागति ग्रहण करना ये उसकी शुरुआत है, है, की। फॉर्मल औपचारिकता के लिए भी है। और इस का पूजन हेतु भी है अभी वो हम कर नहीं पा रहे हैं वो एक अलग वस्तु है इसीलिए चाहते हैं गुरु महाराज की सब लोग के घर में धीरे धीरे धीरे धीरे ये व्यवस्था बने की वो अर्च विग्रह का पूजन कर पाए कम से कम कम से कम नहीं शाल शिला का ही पूजन होता था पहले मुख्य रूप से शालग्राम पूजन हो पाए सबके द्वारा लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके जो स्टैंडर्ड है वो डाउन करके शुरू करें ऐसा ऐसी बात नहीं है तो क्योंकि शिला प्रभुपाद ने शिला भक्ति श्रीदान सरस्त्री ठाकुर उन लोगों ने दीक्षा विधि स्थापित की है तो उसी प्रकार से शिल प्रभुपाद उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और गुरु महाराज भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और उसको ज्यादा विस्तृत बना रहे हैं जैसा ट्रेडिशनल समय में होता था उस प्रकार से आ, कि अभी समाज है जो तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो जो प्रभुपाद ने केवल गायत्री मंत्र दिया था तो वो विभाग को गुरु महाराज ने चार में विभाजित कर दिया है बिना गायत्री मंत्र शुद्र स्त्रियों को और गायत्री मंत्र के साथ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को और उनकी दीक्षा में बाकी पंत्रा मंत्र जो डिटीवरशिप में चाहिए वो तो वही है सबके तो इसलिए सब लोग अः अर्थविग्रह का पूजन करें किंतु उसकी आ, सही स्टैंडर्ड्स में स्टैंडर्ड को क्या बोलेंगे मानदंड में मानदंड शुद्धि सही शुद्धि से करें तो दोनों चीज को हमको समझना अभी हमारी स्थिति नहीं है तो नहीं कर पा रहे ठीक है किंतु उस स्थिति में पहुंचना है धीरे तो धीरे कुछ करना घंटे घंटे घंटे है है हमारा और फिर तीन तो प्रश्न ये है कि अभी हमको क्या समझना है अभी हम आदर्श स्थिति में नहीं है तो हम दीक्षा ले रहे हैं तो कुछ कर नहीं रहे हैं तो क्या इसका परिणाम खराब परिणाम मिलेगा या तो कब वो आदर्श स्थिति आएगी हम इस प्रकार से तीन चार घंटे डिटीवरशिप में लगे रहेंगे और फिर खेती भी करनी है इत्यादि सब करना भी है तो अच्छे बिजी रहेंगे लेकिन अभी वो नहीं ले रह पा रहे हैं। तो क्या इसका खराब परिणाम आएगा ये प्रश्न है फल नहीं मिलेगा या तो खराब परिणाम क्या आएगा कम फल मिलेगा तो इसमें इस प्रकार से भी सोचना होगा पहले तो पहले तो तो कैसे चलता था मान लो बड़ा परिवार है है घर में तो उनकी पूजा हो रही है घर में ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति चार चार पांच पांच घंटा उनके पीछे ही पी है लोग का अपने कार्य भी रहते हैं लेकिन घर के सेंट्रल शालग्राम है सब उनको सेवा करते हैं इस प्रकार से कार्य चल रहा है और अभी भी आप विग्रह का पूजन तो कर रहे हैं क्योंकि विग्रह पांच प्रकार के होते हैं उसमें से एक पत्थर के होते हैं एक मिट्टी के होते हैं एक मन में होते हैं एक किसी धातु के होते हैं और एक लकड़ी के होते हैं या चित्र चित्र चित्र चित्र चित्र रूप में। चित्र रूप रूप में, में में होते हैं। तो रूप में जो विग्रह हैं, उनकी सेवा तो कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विग्रह सेवा हो ही नहीं रही है घर तो में आप भोग भी लगाते हैं। तो वो जितनी कर सके उतना अच्छा है उसमें इतना शालग्राम में जितना स्टैंडर्ड चाहिए उतना स्टैंडर्ड उसमें अपेक्षित नहीं है तो इसलिए उसमें जो लोग पंचरात्रि दीक्षा भी लिए हुए हैं, वो सब लोग उसमें तो लग ही सकते हैं कम से कम ऐसा तो नहीं कि अर्चन का जो अंग था वो पालन नहीं हुआ पूर्ण रूप से जीवन में ऐसा नहीं है किंतु जो अनुमोदित है वो शालग्राम पूजा अपने षोड़श उपचार के साथ जो होती है उस प्रकार से अनुमोदित है ये एक प्रकार के नित्य कर्म में आता है दीक्षा के साथ जब याग्ञ संस्कार होता है तो याग्ञ संस्कार के अंत में जो गुरु शिष्य को शिक्षाएं देते हैं कि नित्य विग्रह की पूजा करो नित्य वो नित्य कर्म में आता है वो नित्य कर्म मतलब जिसको नहीं करने से नुकसान होता है उसको नित्य कर्म कहते हैं तो नित्य कर्म में आता है जैसे हमारे सोला माला जब करना है उसी प्रकार से नित्य कर्म में आता है तो नित्य कर्म के अंतर्गत फिर सामर्थ्य का विचार आता है कि नित्य कर्म तो करना ही है कुछ भी करके। अभी उसमें हो सकता है हमारा सामर्थ्य बहुत कम है अभी तो जितना सामर्थ्य उतना तो करना चाहिए सामर्थ्य से कम नहीं करना चाहिए तो जितना सामर्थ्य उतना करते हैं तो नित्य कर्म का जो फल है वो तो एक ही है नित्य कर्म का अलग से कुछ फल नहीं होता है उसको नित्य कर्म कहते ऐसा नहीं कि जो काम्य कर्म होता है उसका अलग से फल होता है कि स्वर्ग जाने को मिलेगा ये मिलेगा वो अलग है नित्य कर्म का एकमात्र फल है आपने अपना कर्तव्य निभाया तो उसका फल है यदि वर्णाशम की दृष्टि से देखे तो मुक्ति वर्णाश्रम के नित्य कर्मों का फल मुक्ति या उस प्रकार से गिने भक्ति के नित्य कर्म का फल एक ही भगवान की संतुष्टि भक्ति में प्रगति तो वो फल प्राप्त होता है जैसा सामर्थ्य उस प्रकार से करने से लेकिन यदि हम ये करके उसको छोड़ देते हैं कि अर्थविग्रह के पूजन की जरूरत नहीं है अर्चन की जरूरत नहीं है तो हमने नित्य कर्म की अवहेलना करके उसको काट दिया जो भक्ति का नित्य कार्य था एक विधि थी और जो आचार्यों ने अनुमोदित की है जो आचार्यों ने अनिवार्य की है जिसके लिए दीक्षा प्राप्त हो रही है उसको हमने अनिवार्य नहीं ऐसा करके काट दिया यह अपराध को उत्पन्न करता है जिसके कारण भक्ति विनष्ट हो जाती है तो इसलिए अवहेलना उस प्रकार से नहीं कर सकते हम कि अर्चन की जरूरत नहीं है हाँ ऐसा कह सकते हैं कि हमारा सामर्थ्य इतना है तो हम इतना कर पाएंगे वहां तक ठीक है जितना सामर्थ्य के अनुसार हम कर रहे हैं वहां तक ठीक है लेकिन यदि कोई बोले कि इसकी जरूरत नहीं है तो वो एक अपराध हो जाता है जीव का अपराध होगा आचार्य गण का अपराध होगा चैतन्य महाप्रभु का अपराध होगा शिला प्रभुपात का अपराध होगा तो उस तरह से अभी हमारा सामर्थ्य मान लो चित्र रूप में भगवान की सेवा करने तक ही सीमित है षोडस उपचार नहीं कर पाते हैं ठीक है तो वो सामर्थ्य में लेकिन अर्चन विधि तो है ना अर्चन विधि का पालन कर रहे हैं और समझ रहे हैं इससे आगे बढ़ना है इसके लिए फिर धीरे धीरे प्रयास करके हम आगे बढ़ेंगे जैसे कोई व्यक्ति यदि बीमार है तो उसको एक होता है नित्य स्नान ये पहले की बात कर रहा हूँ मैं जो वर्णा समृद्धि में कि नित्य स्नान तो करना ही होता है रोज उसके अलावा शुद्धि स्नान होता है शुद्धि स्नान मतलब आप अः मर्ण त्याग करने गए हैं तो अशुद्ध हो गए तो शुद्ध होने के लिए स्नान करते हैं उसको शुद्धि स्नान कहते हैं एक नित्य स्नान होता है जो प्रातः स्नान होता है सुबह में जो करना होता है वो शुद्ध है चाहे अशुद्ध है कुछ भी है वो स्नान तो करना ही होता है आ, वो अनिवार्य होता है तो अभी कोई इस प्रकार से बीमार है कि वो स्नान करेगा तो उसकी बीमारी बहुत बढ़ जाएगी और शरीर खराब हो जाएगा तो ऐसे असामर्थ्य में रुग्ण अवस्था में वो व्यक्ति वो स्नान किस प्रकार से करेगा उसका जितना सामर्थ्य है उस प्रकार से करेगा तो हो सकता है कि उसका सामर्थ्य गीला तोलिया केवल शरीर को लगाने से उसका हो जाता है। उतना, वो कर सकता है उतना करेगा किसी की कम एक नियम पालन करना है तो सर्वास्थांग कुंडली काक्षम सबाहुचि मंत्र स्नान मंत्र स्नान करना है तो ये सामान्य रूप से जब स्नान कर रहे हैं नित्य स्नान तो उसमें क्या यह मंत्र स्नान नहीं होता है। उसमें तो यह मंत्र आता ही है सामान्य जो नित्य स्नान है उसमें यह सब वस्तुएं आती है तौलिय से पोचना यह सब आता है एक एक एक एक लेवल पे सब आता है कंप्लीट पैकेज है उसमें से जितना सामर्थ्य उतना कर पाए तो कम से कम इतना तो करना है मतलब मंत्र सबसे अनिवार्य है स्नान में सबसे अनिवार्य चीज सबसे आखिर में छूटती है जैसे जैसे सामर्थ्य कम होता है तो जो कम अनिवार्य है उसको पहले छोड़ते हैं तो ऐसा करके अंत में कम से कम मंत्र स्नान कर लेना है तो इसी प्रकार से अर्थविग्रह पूजन में भी है अर्थविग्रह पूजन में ओडो षोड़शोपचार सहित शालग्राम की पूजा करें वो अनुमोदित है उसके बाद धीरे धीरे जिस जिस प्रकार का सामर्थ्य है उस, उस प्रकार से हम कर सकते हैं लेकिन वो करना है वो अनिवार्य है इसलिए वो नित्य उसमें आता है ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां पे रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि यदि ऐसे वैष्णव यहाँ पे वो बात चल रही थी कि वर्ण के आधार पे नहीं है कि कोई आ, हर एक, एक मनुष्य मात्र का अधिकार है भक्ति में प्रवेश करने का अर्थात भक्ति की क्रियाओं में लगने का और भक्ति की क्रियाओं में अर्चन की क्रिया भी आती है तो उसको तो केवल द्विज कर सकता है तो ऑलरेडी द्विजत्व प्राप्त हो जाता है जो वैष्णव दीक्षा प्राप्त करता है तथा तो दीक्षा विधान है ना द्विजत्व जाए थे इसलिए वो भी अर्चविग्रह का पूजन कर सकते हैं कोई भी शुद्र हो चाहे स्त्री हो चाहे अंत्यज हो एक बार भक्ति में आने से भक्ति के विधि विधानों का पालन करके वो शुद्ध हो गए हैं इसलिए वो भगवान की सेवा कर सकते हैं फिर प्रश्न उठता है कि वो अपना निज धर्म यदि छोड़ देते हैं तो उसको पाप लगेगा या मान लो कि यह सब कार्य कर रहे हो उसमें कुछ वैष्णव से अपराध हो गया तो उसको पाप नहीं लगता है उसका प्राश्चित नहीं करना चाहिए तो वहां पे बता रहे हैं कि जो वैष्णव को उसका प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं वो अपने भक्ति के कार्य को करता रहे तो उसी में उसका प्रायश्चित हो जाता है उसको अलग से प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है ये बात यहाँ पे रूप गोस्वामी बता रहे हैं तो और विस्तार थोड़ा समझा रहे हैं कि व्यवहार तथा आध्यात्मिक चेतना के पद तक पहुंचने की तीन विधियां हैं। यह है कर्म ज्ञान तथा भक्ति अनुष्ठान कर्म के क्षेत्र में आते हैं चिंतन की विधिया ज्ञान के क्षेत्र में आती है किंतु जिसने भगवान की भक्ति ग्रहण कर ली है उसे कर्म या ज्ञान से कोई सरोकार नहीं रहता यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि शुद्ध भक्ति में कर्म या ज्ञान के का मात्र भी नहीं रहता है ज्ञान का लेष मात्र भी नहीं रहता भक्ति में शुष्क चिंतन या कर्मकांड का कोई स्थान नहीं होना चाहिए इस प्रसंग में शिल रूप गोस्वामी ग्यारह इक्कीस दो से भागवत के ग्यारह इक्कीस दो से प्रमाण प्रस्तुत करते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं पात्रता एवं अपात्रता में इस प्रकार अंतर किया जा सकता है जो लोग पहले से भक्ति करने में लगे हुए हैं उन्हें सकाम कर्म या ज्ञान की विधियों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी यदि कोई भक्ति में दृढ़ रहता है और आचार्यों तथा तो अधिकारियों द्वारा बनाए गए विधानों से संचालित होता है तो यह सबसे बड़ी पात्रता है यह अनुवाद है एकादश संख्य स्वेस्व अधिकार या निष्ठा सा निष्ठा गुण या निष्ठा सा गुण प्रति परिकीर्तिता परिकीर्ति परिकीर्तिता। दोष सभयो रेश निश्चय इसका अनुवाद क्या है इस कसन का अनुमोदन श्रीमद भागवत एक पाँच सत्रा में श्री व्यासदेव को श्री नारद मुनि द्वारा दिए गए उपदेश से होता है यदि कोई अपने निश्चित वृत्ति पर कर्तव्यों को नहीं भी करता किंतु यदि वह सीधे हरे हरि के चरण कमलों की शरण में चला जाता है तो इसमें उसका कोई दोष नहीं माना जाता और सभी तरह से उसका पद सुरक्षित रहता है यदि भक्ति करते हुए कुसंगति के कारण वह च्युत हो जाता है या भक्ति को पूरा किए बिना असमय मर जाता है तो भी उसका उसकी कोई क्षति नहीं होती किंतु कृष्ण भवन विहीन व्यक्ति वर्ण तथा अपने कर्तव्य को करते रहने पर भी मनुष्य जीवन के असली लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता त्यक्वा चरणुज स्वधर्म चरणुज हरेर भजन अपक्वते यद्रभुत कौ वर्था भजताधर्मत तो इसी विषय को विस्तार में चर्चा कर रहे हैं शिल और रूप गोस्वामी यहाँ पे चर्चा शुरू हो गई यहाँ पे चर्चा भी यह शुरू हो गई क्योंकि वर्ण धर्म की बात आई तो वर्ण नहीं सब लोग इसमें आ सकते भक्ति में तो वो लाने में फिर ऐसा हो गया कि तो फिर वर्णाश्रम धर्म को छोड़कर के भक्ति करेंगे क्या यह सभी प्रश्न उठने लगे तो ये पूरी चर्चा अभी उस चर्चा में परिवर्तित हो गई कि वर्णाश्रम धर्म और भक्ति दोनों में क्या सामंजस्य है और क्या संबंध है दोनों में क्या दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं या दोनों एक दूसरे के सहायक हैं और प्रश्न उठने लगे कि क्या भक्ति करने के लिए वर्णाश्रम को त्याग सकते हैं क्या वर्णाश्रम के लिए भक्ति को त्याग सकते हैं ऐसे सब प्रश्नों के ऊपर अभी चर्चा विचारना शुरू हो जाती है यहाँ पे तो यहाँ पे भक्ति की परम स्थिति को स्थापित कर रहे हैं रूप गोस्वामी इस चर्चा के अंतर्गत इसमें कह रहे हैं कि वास्तव में यदि कोई भक्ति में है तो वर्णाश्रम के जो नियम हैं जो विधि विधान हैं उसको यदि कभी पालन नहीं करता है कोई तो उससे दोष नहीं लगता है क्योंकि जिस जिसकी जो जो स्थिति है उसके अनुसार उसके गुण होते हैं मतलब उसके अनुसार उसके लिए करनीय वस्तुएं होती है ये करना है और ये नहीं करना है तो जो भक्ति के अधिकार में है स्वय अधिकार है या निष्ठा जो भक्ति के अधिकार में है तो भक्ति का गुण है भक्ति के उनके करणीय वस्तु उसके अनुसार उसकी करणीय वस्तुएं निश्चित होती है तीन अधिकार होते हैं जैसे हमको बार बार सुन चुके हैं कर्म ज्ञान और भक्ति तो कर्म के मार्ग से जो आध्यात्मिक प्रगति करते हैं वो कर्म के मार्ग वाले हैं ज्ञान के मार्ग से जो आध्यात्मिक प्रगति करते हैं वो मुक्ति के मार्ग वाले हैं और भक्ति के मार्ग से जो आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं वो भक्त है तो भक्त के गुण और दोष अर्थात क्या करणीय है क्या नहीं करणीय है वो भक्ति के अधिकार से निश्चित होता है तो भक्ति के अधिकार के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भगवान के शरण में पूरी तरह से चला जाता है अपना स्वधर्म छोड़ करके और उसका पतन भी हो जाता है तो उसको नुकसान क्या है क्योंकि जो भी प्राप्त हुई भक्ति वो तो आध्यात्मिक है और हमेशा साथ में रहने वाली है मृत्यु के उपरांत भी लेकिन यदि कोई अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है और भक्ति नहीं करता है तो उसको क्या प्राप्त होगा क्योंकि जो भी प्राप्त होगा भौतिक है और भौतिक जगत में ही रहेगा वो आध्यात्मिक रूप से नहीं है तो वो नश्वर है इसलिए उसको कोई और कुछ भी लाभ नहीं हुआ तो इसलिए अः भक्ति वर्णाश्रम से ऊपर है उस प्रकार से फिर एक श्लोक उद्धृत करते हैं रूप गोस्वामी ये देवर्षि देवर्षी भूतात्म पितृणाम ना किम करो नाय ऋणी राजम परिहृत्य कर यदि कोई भगवान को पूरी तरह से शरणागत हो जाता है अपने सभी कार्यों को छोड़ करके त्यक् स्वचर्मम वर्णाश्रम को भी छोड़ करके तो वो व्यक्ति किसी का ऋणी नहीं रहता है वर्णाश्रम समाज में हम देखते हैं कि वास्तव में हम सब वर्णाश्रम समाज कोई भी समाज हो हम सब बहुत सारे लोगों के ऋणी हैं अपने माता पिता के ऋणी हैं उन्होंने हमको जन्म दिया अपने पूर्वजों के ऋणी हैं क्योंकि कुल धर्म उनके माध्यम से हमारे पास आ रहा है पशुओं के ऋणी हैं गाय बैल इत्यादि जो हमका हम हमारा शरीर यापन करने के लिए अ पूरा कार्य करते हैं और फिर हम ऋषि मुनियों के ऋणी है शास्त्रों के ऋणी है जो लोग हमको ज्ञान प्रदान करके हमारी भक्ति इत्यादि सब आध्यात्मिक प्रगति भी कराते हैं तो इन सब में हम ऋणी के अनुसार मतलब ऋणी तो है ही आधुनिक विचार में ऐसा कुछ होता ही नहीं है छोड़ो सब धक्यानु सी बात है छोड़ो एंजॉय करो मौज करो ये सब तो पुराने लोग जो बूढ़े हो गए जो कुछ करने पाए वो लोग करते हैं ऐसा करके इस विचार को त्याग देते हैं वर्णाश्रम समाज में इस को विचार में लेते थे कि इतना सारा हम लोगों के पास से ले रहे हैं सब सूर्य के पास से अग्नि ले रहे हैं अलग अलग वस्तुएं हैं अलग अलग लोग हैं तो हम सबके ऋण होते हैं तो ये ऋण चुकाने के लिए हमारा जीवन है ऐसा करके मनुष्य जीवन का उसमें वो लोग ऋण चुकाना बहुत महत्वपूर्ण बात रहती थी तो जो व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाता है तो उनके देवताओं के ऋण माता पिता गण के ऋण ये सब जो ऋण हैूत आप पित्रिम ये सबके जो ऋण है उससे वो मुक्त हो जाता है उसको ऋण चुकाने नहीं पड़ते हैं कौन जो अपना सब कार्य छोड़ करके मात्र भगवान की शरण में चला गया है सब कुछ लेकर के सर्वात्मना जो भी अपना वो समझता तो सब कुछ लेकर के तो आ, इसकी व्याख्या हरिभक्ति विलास में और सनातन गोस्वामी और विश्वनाथ चक्री ठाकुर भी अन्य जगह करते हैं कि इसका अर्थ है कि एक पशु की तरह शरणागत हो गया मतलब अपने लिए कुछ भी नहीं रखा है जिसको पशु का क्या है खिलाओगे तो खाएगा नहीं तो भूखा भूखा रहेगा उस तरह से जो है तो वो व्यक्ति को वर्णाशम का कोई नियम लागू नहीं होता है क्योंकि उसके हाथ में ही नहीं है और ऐसा व्यक्ति यदि मान लो कुछ पाप कर भी बैठा करता नहीं है खुद इसका है नहीं कि वैसे पाप करते हैं लेकिन मान लो कुछ पाप कर भी बैठा तो उसको प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए प्रायश्चित के लिए विचार ही नहीं है व्यवस्था ही नहीं है वो तो अपने पूर्ण शरणागति में लगा रहे हैं उसको अलग से कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भगवान के कार्य में लगा था तो दोष भी भगवान का ही है उसमें दोष भगवान का है मतलब जैसे वो कुछ भी पाप पुण्य भी करता तो भगवान को जाता है उसका फल पाप भी करेगा भगवान को जाएगा भगवान तो सब फल जला देते हैं उनको तो कुछ लगता नहीं है क्योंकि सब रिजल्ट तो भगवान को जा रहा है तो हमने जो तो पिछली चर्चा की थी विधि में भी लोग कुछ होते हैं तो इस तरह से पूर्ण शरणागति कर सकते हैं तो वो लोग वर्णासन से पूरी तरह से पड़े हैं किसी भी अवस्था में वर्णाशन की जरूरत नहीं है जो लोग इस अवस्था में नहीं है किन्तु भगवान की एक शरण लिए है अन्य शरण उन लोगों को भी प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है अन्य देवताओं का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वास्तव में तो एक ही देव है भगवान श्री कृष्ण और शास्त्र में यही वचन है कि उनकी आश्रय लेनी उनकी शरण लेनी एकमात्र उनकी ही पूजा होनी है इसलिए वो लोग उनकी पूजा कर रहे हैं तो देवी देवता की पूजा करने की जरूरत ही नहीं है शास्त्र में देवी देवता की पूजा इस प्रकार से अलग अलग पितरी तर्पण इत्यादि सब बताए हैं उन लोगों के लिए बताया कि लोग जो सीधे भगवान की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो उनको बोला ठीक है तू ये नहीं करो तो ये कर लो ऐसा करके बताया। इसलिए जो व्यक्ति भगवान को अनन्न्य रूप से शरणागत होता है दूसरे किसी देवी देवता के पास नहीं जाता है अपनी स्थिति समझता है विधि भक्ति में है तो ऐसा व्यक्ति किसी देवी देवता की पूजा नहीं करके पितरियों का ऋण नहीं चुका के भूतों का ऋण नहीं चुका के भूत मतलब यहाँ पे पशु इन सब का ऋण नहीं चुका करके वो कोई शास्त्र से विरुद्ध कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि तो शास्त्र में तो बताया है यथाचारोर मूल निषेचने नृप्य भुजोपाखा प्राणोपहारा यथेन्द्रियाम तथेद की अच्त की पूजा करने वाले बाकी सब देवी देव तैतीस करोड़ देवी देवताओं की पूजा कर लेते हैं एक ही साथ अलग से उसको करने की जरूरत नहीं है ये सब कार अपने आप चुपता हो गया है उन सबके देव ऋषि जो सब हैं, उनके जो पितृगण हैं वो तो नाचते है ये अभी भक्ति कर रहा है जिससे हमको लाभ होगा इसलिए उनको अलग से करने की जरूरत नहीं है तो ये हुआ ऐसे व्यक्ति भी जो विधि भक्ति में है जिन्होंने शरणागति ली है किंतु पशु की तरह उस तरह से शरणागत नहीं है अभी भी अपना कर्तव्य भी करना है उनको ऐसे व्यक्तियों को जो वर्षिप जहा पे पूजा की बात आती है जहाँ पे आराध्य देव की बात आती है जहां पे, की है, पे अनुष्ठान की बात आती है तो वो वैष्णव अनुष्ठान है वहां पे भगवान की ही पूजा होती है उसी से सब कुछ हो जाता है और बाकी जो अपना नियत कर्तव्य है अपने वर्ण के अनुसार वो तो उसको करना है क्योंकि उससे तो उसका जो सब वृत्ति है वो है ब्राह्मण क्षेत्र शरीर यापन भी हो रहा है सामाजिक राजनीतिक आर्थिक आर्थिक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था भी बन रही है तो वो जो भगवान बता रहे उसी प्रकार से वो कर रहा है कृष्ण ही केंद्र में है उसमें उस तरह से तो इसलिए कई बार आता है कि वर्णाश्रम कि जो अलग अलग विधियां हैं, उसमें से हम केवल वही विधियां ग्रहण करते हैं जो भक्ति के अनुकूल है और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसका त्याग करते हैं तो ये भक्ति के अनुकूल विधि कौन सी है भक्ति के प्रतिकूल कौन सी है इसका चयन क्या हम करेंगे नहीं इसका चयन हमको नहीं करना है आचार्यों ने करके दिया है और भक्ति के प्रतिकूल विधि है तो वो क्या है वो भी बता के दिया है उसको हमको फिगर आउट नहीं करना है तो हमको तो हमारे प्रतिकूल हमको तो अपनी इंद्रिय सिद्धि के प्रतिकूल होता है वो हम भक्ति के प्रतिकूल समझ लेते हैं इसलिए उसको त्याग कर देते हैं ऐसा नहीं है विशेष रूप से जो देवी देवताओं के पूजन की विधि है जहाँ पे अन्य शरणागति हनन होती है भगवान की पूजा के बाकी सब जो देवी देवताओं की पूजा करना है पितृतर्पण करना है ऐसे जो विषय है ये विषय भक्ति के प्रतिकूल है भक्ति भावना के प्रतिकूल है क्योंकि अनन्य भावना ये सहनन होती है तो वो हम पालन नहीं करते तो उसको तो क्या करते हैं तो जो करते हैं वो वास्तव में जो शास्त्र में दिया है वो करते हैं भगवान अच्युत की पूजा करते हैं और शास्त्र सम्मत वस्तु है ये कि जो अच्युत की पूजा करते हैं उनको दूसरे किसी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है लेकिन जो किसी देवी देवता की पूजा करते हैं उनको अच्युत की तो पूजा करनी ही पड़ेगी अन्यथा उसका फल नहीं मिलेगा इसलिए अच्युत की जो पूजा है वही वास्तव में शास्त्र का निर्देश है ये तो वो नहीं करते हैं जो पूरी तरह से शरणागत नहीं हो सकते चलो ठीक है उनके लिए देवी देवता की पूजा ऐसा करके दिया तो इसलिए जो केवल और केवल भगवान अच्युत की पूजा करके देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं तो वो शत प्रतिशत वास्तविक शास्त्र के अनुसार ही चल रहे हैं शास्त्रों के अनुसार वास्तविक रूप में चल रहे हैं इसलिए वहां पर यह प्रश्न ही नहीं उठता है कि किसी ने भक्ति में शरणागति ले ली और वो देवी देवताओं की पूजा नहीं कर रहा है तो तो उसका पाप होगा होगा ही नहीं कैसे होगा पाप क्योंकि वो तो शास्त्र के अनुसार विधि विधानों के अनुसार वर्णाश्रम के अनुसार ही कार्य कर रहा है समी रही तो वर्णाश्रम को नियमों के अनुसार कार्य कर रहा है वो उसको काटा नहीं है उसने हो रहा है उसका कार्य इसलिए ये जो आ, आरोप है वो आरोप ही गलत हो गया, ये तो देव पितृ तर्पण नहीं करता है तो इसलिए इसका तो पतन होगा क्योंकि ये तो शास्त्र के विरुद्ध जा रहा है ऐसा नहीं है देव पितृत तर्पण तो उनके लिए दिए गए हैं जो लोग अचुत की पूजा नहीं करना चाहते सीधी तो फिर उसमें भी अच्युत को तो पूजा करना ही पड़ता है साथ में देवी देवताओं के साथ में करना पड़ता है क्या कर उसके बिना तो देवी देवता भी फल नहीं देते तो इसलिए उसमें तो प्रश्न ही नहीं उठता उठताश्रम की विधि आपने तोड़ी वहां पे तो इस प्रकार की कुछ चीजें हैं वर्णाश्रम में उसकी व्याख्या हमारा आचार्य गण कर रहे हैं ऑलरेडी जैसे तो यज्ञ विधि से पूजा करने की जरूरत नहीं है नित्य कर्म में उनके जो नित्य सेवा है भगवान की वही उनके नित्य कर्म में आ गए उनको अलग से अग्निहोत्र करने की जरूरत नहीं है अग्निहोत्र मतलब रोज का जो अनुष्ठान होता है नित्य कर्म वो करने की जरूरत नहीं है उसको वो तो उसके लिए है जो इसमें नहीं लग पाता है ये लोग तो ऑलरेडी उसके ऊपर का काम कर रहती है करने की क्या जरूरत है उसको तो इस तरह से ना कि वर्णाश्रम के जो सब अनुष्ठान है वो भक्ति के विरुद्ध है उस प्रकार से लिया है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे श्रीभक्तिरसानृत सिंधु की जय श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय शील प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे